ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल ऐप जोड़ते हैं आशा करूंगा बिल्कुल और हेपी होंगे आइए आज आप सभी की खुशी को बढ़ाने के लिए मदन जी स्टूडियो में उपस्थित हैं जानते हैं उनका उनका ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी कुमारी से से कैसे जुड़ना हुआ और क्या एक्सपीरियंस अनुभव जुड़ने के बाद था। तो आप सभी की तरफ से मदन जी का बहुत बहुत स्वागत है तो मैं ब्रह्मा कुमारी में हमारी माता जी मैं जर्म, जर्मनी से आता था तो मेरी माता जी से के पास ही रहता था मैं तो उसके बाद एक दिन में आया तो माता जी जा रहे थे मुरली सुनने तो मैंने कहा कहाँ मुरली बज रही है ये तो मैं भी देखूं तो वो सेंटर से वहने जाती थी हमारे गांव के अंदर बसंत बिहार में तो वहाँ मैं क्या माताजी जी के साथ मैं देखते हैं कहाँ तो पता लगा तो वो कहने लगे भाई ये मुरली हम माताजी रोज़ सुनते हैं और आप आते हैं इन्होंने बताया था कि उनके बेटे जर्मनी में रहते हैं तो फिर मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पर है तो कहने लगे इसी गाँव में है तो मैं फिर चला गया वहाँ और वहाँ देखा मैंने तो ब्रह्मा बाबा का बड़ा फोटो फिर मैं वापस होने लगा था मैंने कहा यहाँ पर भी शरीर धारी है तो जैसे ही मैंने पैर नीचे रखा तो खीरा बहन थी वहाँ हमारे सेंटर की इंचार्ज छोटा सा गांव था तो उन्होंने मुझे देख के कहा भाई आओ तो अब मेरे को बड़ा अजीब सा लगा मैंने कहा मुझे जानती नहीं है मुझे भाई कह रही तो फिर मैं चला गया उनके पास तो कहती है आप माता जी के लड़के हो मैंने कहा तो कहती है कि जाओ फिर बाबा के कमरे में मैं बाबा के कमरे में गया तो वहाँ मुझे जो, जो गीत बजा उसने मेरे को खूब रोया मैं क्योंकि मैंने 24 माता के जागरण कर चुका था जो पच्चीसवा कराना था तो फिर मुझे बाबा जो मिले तो फिर वो अभी तक हुआ नहीं तो 25 में उसमें जागरण में मैं वहाँ पहुंचा तो उसके बाद फिर मैंने कोर्स किया और उसके बाद गाँव से हमारे आज भाई तीन चार गाँव में सेंटर हैं दो दिल्ली में सेंटर हैं बाबा ने निमित बना के आज जो है एयरपोर्ट पे भी लोकल एयरपोर्ट पे भी हमारा गीता पाठशाला है तो इस ज्ञान को सुनने से मेरी भक्ति का मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने संगम पे और ये फल दिया है और 60 इयर्स में मेरे को ये ज्ञान मिला आज मैं 82 हो गया और बाबा से के काम में मैं लगा हुआ हूँ और जर्मनी में स्वदेश बहन के साथ हमारी पालना हुई है और फैमिली में हमारी बहू और बेटी दोनों ही जर्मनी में और लंडन में बाबा सेवाओं में हैं और हम हर साल पंद्रह साल से लगातार आ रहे हैं कोरोना में भी आए और उसके बाद सेंटर पे ही रहते हैं हम दिल्ली सेंटर पे ही रहते हैं जब आते हैं तो वहाँ से ही सेवाएं करते हैं और मधुबन बाबा के घर हर साल भाजे लगाते हैं तो तुम आते हो तो अट्ठारह जनवरी को इस बार बाबा से दस साल पहले मैंने कहा कि बाबा मैं पच्चीस में एक बार नए साल पर आऊँगा न्यू वर्ल्ड जो आने वाली है तो 36 और 26 को देखते हुए मैंने बोला नया साल बाबा के साथ मना के और 18 जनवरी को भी मैं आया था बाबा के पास और अब फिर शिवरात्रि पे आने के बाद फिर हम पहली तारीख को वापस जाएंगे और सेंटर पे हमारी गोसुन कमसुन पार्टी होगी और उसके बाद फिर थोड़ी सी होली खेलेंगे और पहली तारीख को हम लोग वापस बैक टू ऑस्ट्रिया अब तो जर्मनी बहुत अच्छा लगा मधुबन में ये सेवाएं जो बाबा करवा रहे हैं संगम पर जो और बहुत ये बात ये आपने है, और हाँ बाबा के मेडिटेशन का अनुभव ऐसा है कि मैं अमृत वेले के बाद नहीं सोता और बाबा ने जो मुझे जो भी मेडिटेशन में जो देख रहा हूं अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बाबा को जब मैं कोई संकल्प करता हूं दृढ़ संकल्प तो वो मेरे को रलाइज़ हो जाता है जिसको मैं देखना चाहता हूं वो सामने आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब साढ़े तीन बजे बाबा पहले से तो चार बजे अभी साढ़े बजे और कोई दिन मेरा नहीं जाता जिस दिन मेरा मेडिटेशन नहीं होता है और ये राजयोग मेडिटेशन से ये जो है आपका माइंड इंटेलेक्ट और ये एक्शन और रिएक्शन का जो लेसन है वो प्रैक्टिकल करने से ही होता है और ये बाबा ने कहा था कि भाई मनसा बाचा कर्मना और इस वक्त बाचा तो नहीं चल रहा है इस वक्त तो मनसा सेवा ही काम आ रही है और मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल में और जो बाबा कहते हैं वह प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ और ये जब मेडिटेशन का मैं देख रहा हूँ कि बाबा ने जो भी लस्ट लास्ट टाइम में बोला है सब लिए डबल फॉरनर्स को तो डबल फॉरनर्स के लिए मैं दोनों तरफ ही हूँ दिल्ली में भी सेवा देता हूँ तो वहाँ पे भी देता हूँ तो वहाँ जयंती बहन हमारी जो युगल है उनके साथ उन्होंने रहे काफ़ी टाइम रहे है दादी जानकी के साथ भी जब तक थी वो और लंडन में ही हम लोग जाते रहे बाद में ऑस्ट्रिया का पता लगा कि ऑस्ट्रिया में भी सेंटर है तो फिर हम बाबा हॉस्टे सेंटर पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाबा का जो जो ज्ञान है सबको बाँटें बाबा कहते हैं ज्ञान धन जो आपने लिया है वो औरों को बाँटो ये तीन में दस बारह तो मैं सुनाई देता हूँ सब शॉर्ट में बाबा के बच्चे चाहे ट्रेन हो अभी दो शमशान घाट पे सेवा करा दिल्ली के जो शमशान घाट हैं हाँ हमारे यहाँ समाज और ये आपका ये जो है विष्णु जिसको बोलते हैं ये अपना तो उनके बीच में दोनों मंदिरों में भी जाता हूँ हाँ वो ज्योति जलाते हैं वो कहते हैं विष्णु तो बारे में अपने बारे में बताना उन पंडित और ये तुम्हारे जितने भी आजकल सन्यासी हैं काफ़ी मंडलेश्वर काफ़ी आजकल आज मेरे पास दो तीन मंडलेश्वर भी हैं हाँ एक आने वाले हैं शिवानंद हाँ भाई तो जैसे बाबा ने कहा आखिर में सब आएंगे तो अभी मेरे पास मंदिर सेवा तो हो गई अभी की मेरे साथ चल रही भाई जी जाते, जाते मैं एक हाथ गीत जो वो वो कोई हो तो बताइए बाबा आपने कमाल कर दिया ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया खुशहाल कर दिया ओ, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया सेंटर से तो ये बहुत ही अच्छी बात है जैसे कि आपका जीवन पूरी से समर्पन्न हो गया है और आप चाहते है हैं कि जहां आप विदेश में रहें वहां पर भी गांव का कुछ सेवा ब्रह्मा का अध्यात्मिक सेवाएं शुरू हो इसके लिए आप प्रयास रखें तो हमारी और से, हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जल्दी से जल्दी वहाँ पर एक अध्यात्मिक संकेत खुल जाए और वहाँ से वह बढ़ रहे मैंने शुभ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहें हमारे साथ सलाम नहीं था जय हिंद जय भारत शांति सुनते रहो खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल में आके जगाया आपने हम तो जी गलत में आके जगाया आपने की मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया हा निहाल अपने हम तो थे में दिया प्रकाश ला अपने पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने पिंजरे की शुभ आशीष ने हमको तो माला माल कर दिया हमला माल कर दिया बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया बेमिसाल कर दिया खुशहाल कर दिया आंख हाँ खुशहाल कर दिया